गीता तत्व चिंतन सत्ताईसवां प्रवचन आत्मा का वक्ता आश्चर्य में गीता अध्याय दो श्लोक उनतीस आत्म तत्व अनिर्वचनीय दो दृष्टांत हमने पिछली चर्चा में देखा कि जिस अर्थ में हम इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों का वर्णन करते हैं उस अर्थ में आत्मा का वर्णन नहीं हो सकता जो आत्मा का वक्ता बनना चाहेगा उसे आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है किसी वस्तु को बिना जाने उसका वक्ता होना कैसे संभव है और आत्मा ऐसा तत्व है जिसे कोई कहे कि मैं जानता हूँ तो नहीं जानता केनोप्रिंसद में कहा है यमतम तस्य मतम मतम यश न सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम अभि जो समझता है कि मैं आत्म तत्व को नहीं जानता वह उसे जानता है और जो समझता है कि मैं उसे जानता हूँ वह उसे नहीं जानता क्योंकि यह आत्मतत्व अजान के लिए जाना हुआ है और जानने वाले के लिए अजाना है उपनिषद के कथन का यही तात्पर्य है कि कोई उस आत्मतत्व को उस अर्थ में जानने का दावा नहीं कर सकता जिस अर्थ में हम संसार की वस्तुओं को जाना जाना करते हैं यही आत्मा की आश्चर्य रूपता है उसे जानने वाला मौन हो जाता है श्री रामकृष्ण एक चुटकुला सुनाते हैं किसी के दो बेटे थे पिता चाहता था कि दोनों बेटे ब्रह्म ज्ञानी बने इसलिए उसने दोनों बेटों को एक स्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास ज्ञानार्जन के लिए भेजा समय पाकर दोनों ने आत्मविद्या उपलब्ध की और गुरु से विदा लेकर घर लौटे पिता ने कुशल प्रश्न प्रणाम आशीर्वाद आदि के बाद अपने बेटों से पूछा वस्तगण बताओ तो सही तुम लोगों ने आत्मा के बारे में क्या जाना है बड़ा बेटा शास्त्रों के उद्धरण पर उद्धरण देकर बताने लगा कि आत्मा कैसा है पर छोटा बेटा चुप रहा पिता ने छोटे से पूछा बेटे तू तो क्यों चुप है क्या तूने नहीं जाना कि आत्मा कैसा है उसने उत्तर में सिर नीचे कर लिया और मौन ही रहा तब पिता ने उस कनिष्ठ पुत्र को संबोधित करते हुए कहा वश्य तूने ही आत्मा को ठीक ठीक जाना है आत्मा का निर्वचन नहीं हो सकता तेरा या बड़ा भाई तो आत्मा को नहीं जान सका उसे पुनः गुरुगृह भेजना पड़ेगा एक दूसरी कथा भी इस संबंध में प्रसिद्ध है किसी ने एक महात्मा से जाकर प्रश्न पूछा महाराज आत्मा क्या है कृपया उसके मुझे उपदेश दें संत मौन रहे जिज्ञासु ने दूसरी बार उनसे वही प्रश्न किया फिर भी शांत मौन ही रहे तब तीसरी बार प्रश्नकर्ता ने कुछ झल्ला पूछा क्या आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं संत ने शांत स्वर में कहा अरे भाई मैं तो हर बार तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था तुम नहीं समझ सके इसमें मेरा क्या दोष कहा जिज्ञासु बोला आपने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दिया आप तो मौन ही रहे महात्मा बोले अरे मौन ही तो आत्मा का निर्वचन है मौन ही उसका नाम है मौन ही उसका स्वरूप है मौन ही में उसकी उपलब्धि होती है कहा भी तो है चित्रम मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोष्ट मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया वट के नीचे गुरु और शिष्यगण बैठे हुए हैं गुरु युवा है जबकि शिष्यगण वृद्ध गुरु मौन है और उनके मौन व्याख्यान से ही शिष्यों के संशय छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं यह कैसा स्थिर है मौन ही आत्मा का व्याख्यान तो मौन ही आत्मा का व्याख्यान है आत्मद्रष्टा मौन हो जाता है फिर बोले कैसे और जो बोल बोला जाता है वह आत्मा नहीं है इसीलिए आत्मा का वक्ता आश्चर्य रूप है जो आत्मा की अनुभूति को बाणी द्वारा व्यक्त कर सके वह आश्चर्य वक्ता ही होना चाहिए जब सामान्य स्वाद की अनुभूति को हम शब्दबद्ध नहीं कर पाते हर्ष या विषाद को सटीक शब्दों में बांध नहीं पाते तो गहनतम आत्मभूत आत्मानुभूति को बाणी द्वारा व्यक्त कर पाना असंभवशाही व्यापार है ऐसे असंभव व्यापार को जो कुछ कुछ संभव सा कर दे वह आश्चर्यवक्ता ही होगा इस आश्चर्य रूपता को व्यक्त करने के लिए केनोपनिषद में साधक अपने ज्ञान लाभ की स्थिति को प्रकट करता हुआ कहता है न हम मन्य सुवेदेति नो वेदेति वेदे यो नद्वेद तद तद्वेद नो ने वेदेति च न तो मैं यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता क्योंकि उसे जानता तो हूँ हम में से जो उसे न तो नहीं जानता हूँ और न जानता ही हूँ इस प्रकार जानता है वही जानता है आत्मा को व्यक्त करने की यही कठिनाई है जिसने उसे जाना वह कहता है कि मैं नहीं जानता और जो उसे नहीं जानता वह कहता है फिरता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ आत्मा का स्वरूप ऐसा होने के कारण धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा पाखंड और छल कपट चला करता है आत्मज्ञान की कोई भौतिक कसौटी तो है नहीं इसीलिए धर्म के क्षेत्र में अधर्म पनपता है जिस वाणी में अनुभूति का बल न हो वह कितनी भी प्रवहमान हो केवल भोग की वस्तु है शंकराचार्य विवेक चूणामणी में कहते हैं वाग्वैखरी शब्दचरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषा तद्व भुक्तये न तो मुक्तये वैखरी हो मुंह से शब्द झरने के समान निरंतर फूटते हों शास्त्रों की व्याख्या करने में बड़ी कुशलता हो पर ये सब विद्वानों के उपयोग की चीज़ें हैं ये मुक्ति में सहायक नहीं हैं